व्रत कथा सुनने से पहले जान लेते हैं बुधवार व्रत की विधि बुध ग्रह की शांति तथा सर्व सुखों की इच्छा रखने वाले स्त्री पुरुषों को बुधवार का व्रत करना चाहिए तथा श्वेत पुष्प श्वेत वस्त्र तथा श्वेत चंदन से बुध भगवान की पूजा करनी चाहिए इस व्रत में दिन में एक बार ही भोजन करना चाहिए भोजन जैसी वस्तुएं ही दान में दें इस व्रत के समय हरी वस्तुओं का उपयोग करना श्रेष्ठ है व्रत के अंत में शंकर जी की पूजा धूप दीप बेलपत्र आदि से करनी चाहिए साथ ही बुधवार की कथा सुनकर आरती के बाद प्रसाद लेकर जाना चाहिए बीच में नहीं उठना चाहिए विधि के बाद आइए सुनते हैं बुधवार व्रत की कथा एक व्यक्ति अपनी पत्नी को विदा करवाने अपने ससुराल गया कुछ दिवस रहने के पश्चात उसने सास ससुर से अपनी पत्नी को विदा करने के लिए कहा किंतु सासस तथा अन्य संबंधियों ने कहा कि आज बुधवार का दिन है आज के दिन गमन नहीं करते वो व्यक्ति नहीं माना और हट धर्मी करके बुधवार के दिन ही पत्नी को विदा करवाकर अपने नगर को चल पड़ा राह में उसकी पत्नी को प्यास लगी तो उसने अपने पति से कहा मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है वह व्यक्ति लोटा लेकर गाड़ी से उतरकर जल लेने चला गया जब वह जल लेकर लौटा और अपनी पत्नी के निकट आया तो वह यह देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि ठीक उसी की जैसी सूरत तथा वैसे ही वेशभूषा वाला एक व्यक्ति उसकी पत्नी के निकट गाड़ी में बैठा हुआ है उसने क्रोध में आकर दूसरे व्यक्ति से पूछा तू कौन है जो मेरी पत्नी के निकट बैठा है दूसरा व्यक्ति बोला यह मेरी पत्नी है मैं अभी-अभी इसे ससुराल से विदा करवाकर ला रहा हूं वे दोनों परस्पर झगड़ने लगे तभी राज्य के सिपाही आए और उन्होंने लोटे वाले व्यक्ति को पकड़ लिया तथा स्त्री से पूछा तुम्हारा असली पति कौन सा है उसकी पत्नी शांत ही रही क्योंकि दोनों एक जैसे थे वे किसे अपना पति कहे वह व्यक्ति ईश्वर से प्रार्थना करता हुआ बोला हे hey परमेश्वर यह क्या लीला है कि सच्चा झूठा बन रहा है तभी आकाशवाणी हुई कि मूर्ख आज बुधवार के दिन तुझे गमन नहीं करना था तूने किसी की भी बात नहीं मानी यह सब लीला बुद्धदेव भगवान की है उस व्यक्ति ने भगवान बुद्धदेव से प्रार्थना की और अपनी गलती के लिए क्षमा की याचना की तब मनुष्य के रूप में आए भगवान बुद्धदेव अंतर्ध्यान हो गए वो व्यक्ति अपनी स्त्री को लेकर घर आया इसके बाद पति-पत्नी बुधवार का व्रत नियमपूर्वक करने लगे जो व्यक्ति इस कथा को श्रवण करता है तथा दूसरों को सुनाता है उसको बुधवार के दिन यात्रा करने का कोई दोष नहीं लगता है और सर्व प्रकार से सुखों की प्राप्ति होती है